ऋषि लोग हैं वे आपस में विचार करते हुए एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं कोयम आत्मा उपासमहे कतरसह इस वाक्य से पहले उन्होंने एक दूसरे से आत्मविषयक प्रश्न किया और विचार करते करते उन्हें ये निर्धारण हुआ कि शरीर में प्रविष्ट जो होगा वह आत्मा होगा न कि शरीर क्योंकि शरीर तो पूर्व में प्रवेश क्रिया के कर्म के रूप में बताया गया है जैसे रामो गृह प्रविशति इत्यादि में प्रवेश क्रिया का कर्ता राम और गृह प्रवेश क्रिया का कर्म है तो जो प्रवेश क्रिया का कर्म है वह शरीर आत्मा नहीं हो सकता अनात्मा ही है शरीर में जिसने प्रवेश किया वह आत्मा है ये प्रथम विचार से निश्चित किया फिर शरीर में भी दो प्रविष्ट हुए हैं प्राण और आत्मा इन दो में से दोनों भी प्रविष्ट होने के कारण प्रवेश क्रिया के कर्ता होने से दो आत्मा तो हो नहीं सकती तो इन दो में से एक आत्मा कौन है जिसको जानकर के वामदेव जी ने मुक्ति प्राप्त कर ली और हम भी उसी वामदेव जी ने जिसे जाना उसे जानने के लिए प्रवृत्त हुए हैं वह इन दो में से आत्मा कौन होगा इस प्रश्न का भी उत्तर खोजते खोजते विचार कर रहे हैं आपस में तो उन्हें प्राण का णत्व रूपेण निश्चय हुआ उपलब्धि क्रिया के करण के रूप में प्राण का निश्चय होने से जैसे कर्म कारक आत्मा नहीं है ऐसे करण कारक भी उपलब्धि का करण कारक भी नहीं होगा आत्मा तो कर्णवात प्राण में अनात्मत्व का निश्चय उन जिज्ञासुओं को हुआ आत्म जिज्ञासुओं को तो पारिशेषात बच गया उपलब्धा जो है उपलब्धि क्रिया का करता जैसे कहा जा रहा है आत्मा उसका आत्मा के रूप में यानी मय के रूप में निश्चय किया उन्होंने और ये बात बताई गई है प्राण में अनात्मत्व का निश्चय उन ऋषियों का हुआ इसे मूल कंडिका में ये न नाप्यति से प्रारंभ करके यद एतद रधय... यद मनश्चे ये जो द्वितीय कंडिका का प्रथम वाक्य है यहाँ तक के ग्रंथ से प्राण में अनात्मत्व के निश्चाय करणत्व का उपपादन हुआ मूल में और उसके व्याख्यान रूप भाष्य में उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं और फिर ये निश्चित हुआ कि यदि प्रविष्ट हुआ प्राण आत्मा नहीं है तो फिर आत्मा कौन है तो प्रविष्ट हुए दो में से एक का तो अनात्म रूप से निश्चय हुआ उसमें आत्मत्व का निषेध हुआ तो बचा जो शरीर में प्रविष्ट हुआ उपलब्धा है वह उपलब्धा आत्मा है यह निश्चय उन आत्म जिज्ञास ने किया और उसी उपलब्धारूप आत्मा का ज्ञान फिर मुक्ति का साधन है और जिज्ञासु देख रहे हैं कि हम उपलब्धा का मय के रूप में निश्चय करने पर भी सुख दुखादि भोक्तृत्व रूप संसार से विनिर्मुक्त नहीं हो रहे हैं इसलिए फिर हम जिसे उपलब्धा समझ रहे हैं वही गेय आत्मा है ब्रह्मत्म रूपे न या इससे विलक्षण कोई दूसरा गेय है तो यही उपलब्धा जब सोपाधिक होता है तो कहलाता है संसारी उपाधि विशिष्ट और जब उपाधि विनिर्मुक्त होता है विवेक से उपाधि का और उपलब्धता का भेद निश्चय कर लेता है तो उपाधि का जो दृष्टा है वह माना जाएगा ज्ञे आत्मा आत्मा भी एक तो मय के रूप में निश्चित है प्रमाता जो निश्चित है उसे ज्ञ नहीं कहा जाएगा ज्ञ तो होता है ज्ञातुम योग्यम गेयम ऐसी उत्पत्ति करते हैं ज्ञेय शब्द की तो गेय का अर्थ निकलता है जानने योग्य ज्ञानारह तो जिसको जान रहे हैं मय के रूप में उसे ज्ञानारह नहीं कहा जाएगा य नहीं कहा जाएगा वो तो ज्ञात हुआ है निश्चित है तो मैं के रूप में निश्चित हुआ विवेकियों को प्रमाता और उस प्रमाता से प्रमाता को ज्ञ आत्मा तो नहीं कहा जा सकता वो हो जाएगा साक्षी गेय रूप से जिसे कहा जा रहा है इसे दिखाने के लिए ही अवशिष्ट ग्रंथ है संज्ञानम से लेकर के इति यहाँ तक कि अंतकरण की सोलह वृत्तियां बताई है ज्ञेय आत्मा के ज्ञान के साधन के रूप में आत्मज्ञान का साधन इनको बताया जा रहा है का अर्थ है जिस आत्मा के ज्ञान के साधन के रूप में संज्ञान आदि वृत्तियों को श्रुति बता रही है वह आत्मा तत्व जिज्ञासुओं को अभी ज्ञात नहीं है निश्चित नहीं है और जो आत्मत्व निश्चित है वह है प्रमाता और प्रमाता का ज्ञान मुक्ति का साधन नहीं है प्रमाता को ब्रह्म कहती भी नहीं है श्रुति साक्षी को कहती है ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वसी अहम् ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्यों में जो शोधित तो मर्थ कहो या आमर्थ कहो या प्रज्ञानम कहो वो साक्षी है वह ब्रह्म है और उस साक्षी का ब्रह्म रूप से निर्धारण करने में साधन है ये संज्ञान से लेकर के वश तक की बताई गई वृत्तियां इसे भस्कर भगवान ने तदंतक उपाधिस्थस उपलब्ध प्रज्ञान रूपस्य ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थ या करण विषय ता अंतकरण वृत्त इस वाक्य से बताया है और इसमें जो विशेषण है कुछ तो आत्मा के विषय वृत्तियों के विशेषण है कुछ आत्मा के विशेषण है वृत्त अंतकरण वृतय ये प्रथमा बहुवचनांत है इसलिए यहां पर जो दो प्रथमा बहुवचनांत शब्द हैं, स्त्रीलिंग वे अंतकरण वृतय के विशेषण बनेंगे अंतकरण वृत इस पद का जो अर्थ है वह बन जाएगा विशेष का विशेष वाचक पद हो जाएगा अंतकरण वृत्तय। और उपलब्ध्यर्थ और बाह्यातर्ती विषय विषया ये दो प्रथमांत पद है अंतकरण वृत्तियों के विशेषण को बताने वाले और अंतकरण वृत्त शब्द से लेना है ये जो आपके संज्ञान से लेकर के वश पर्यंत कही गई अंतकरण की अलग अलग वृत्तियां ये विशेष होगी और इन वृत्तियों को माना जाएगा इन वृत्तियों में से कुछ वृत्तियां हैं बाह्य विषय विशे विषयक और कुछ वृत्तियां हैं आंत विषय विशे विषयक तो ये जो बाह्य विषय विशे विषयक तथा अंतर विषय विशे विषयक उपलब्धि के लिए बताई गई वृत्तिया है वो संज्ञानम इत्यादि से बताई जा रही है ये कहते हैं और ब्रह्म ये जो उपलब्धा बताया गया है इस उपलब्धु के भी विशेषण हैं तीन षष्टअ उपलब्धु षष्ट है ना तो प्रज्ञान रूपस्य एक और ब्रह्मण एक और तद अंतकरण उपाधिस्थस्य ये षष्टंत पद को उपलब्धु हू इस षष्ट पद के अर्थ का विशेषण समझना उपलब्ध इस पद का जो अर्थ है वो हो जाएगा विशेष इस प्रकार यहां दो विशेषण विशेष भाव है टीकाकार यहां पर यह बता रहे हैं कि यह विशेषण वृत्तियों के भी तथा उपलब्धता के भी क्यों दिए गए हैं एक एक विशेषण का कृत्य बता रहे हैं जिसे पद कृत्य कहा जाता है तो टीका में बाह्यात वर्ती विषय इति। इसकी प्रतीक इस की अवतरण टीका को देखिए कि अन्यथा निर्विशेष कथम वृत्तिषयत्व अथम तदुपलबता अत आह वर्ति चलना है ना तो निर्विशेष कथम वृत्तिषय उपलब्धा के दो स्वरूप हैं एक है विषय रूप स्वरूप उपलब्धा भी विषय बनता है विषय तया ज्ञात होता है और सविशेष भी होता है वो विषय तया ज्ञात होता है कौन अहम सुखी इत्यादि में साक्षी का भाष्य बन जाता है ना प्रमाता तो उसे कहा जाएगा साक्ष्य साक्ष कहा जाता है साक्षी के विषय को तो अहम अर्थ अहम सुखी अहम दुखी अहम क्रोधी अहम रागी इत्यादि में आ, जो अहम अर्थ है सुखादि विशिष्टतया विषय बन रहा है साक्षी ज्ञान का इसलिए वो सविषय भी है विशेषता विशे, विशे, विशे, विशे, विशे, विशे वाला भी हो जाएगा और सुखादि विशेष भी उसमें रह रहे हैं सुखादि भी तो विशेष विशे है ना विशेषण है अहम सुखी में अर्थ निकलता है सुख विशिष्टो अहम तो सविशेष हो रहा है तो ये जो अर्गेय आत्मा है जिसको जानने से मुक्ति मिलती है वह निर्विशेष है उसमें सुखादि विशेषता नहीं है अभी तो सुख स्वरूप है और वो सुख है भूमार रूप सुख तो भूमा रूप जो सुख वो है निर्विशेष ज्ञे आत्मा और इस निर्विशेष में वृत्ति विषयत्व तो कैसे आएगा ये प्रथम प्रश्न है कथम शब्द पूर्व पक्षी के अभिप्राय से आक्षेपार्थ में है तो निर्विशेष आत्मन ये आत्मा है निर्विशेष आत्मा उसमें वृत्ति विषयता कैसे होगी का मतलब वृत्ति विषयता हो नहीं सकती और वृत्ति का विषय बिना बने बिना फिर वह वृत्ति वृत्ति से जानने योग्य है वृत्तिया उसके ज्ञान का साधन है ये कैसे कहा जाएगा संज्ञान आदि वृत्तियों को ज्ञेय आत्मा के ज्ञान के साधन के रूप में बताया जा रहा है अरे ज्ञे आत्मा के ज्ञान का साधन ये वृत्तिया तब बन सकती है जब वृत्ति विषयता इस गेय आत्मा में आ जाए रहा आत्मा है निर्विशेष आत्मा तो उस निर्विशेष आत्मा में वृत्ति विषयता कैसे होगी का मतलब नहीं हो सकती ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है और दूसरा एक प्रश्न वेदांती के प्रति ही पूर्व पक्षी का है यदि वेदांती वृत्ति विषयत्व का अभाव इष्टापत्ति मान करके स्वीकार करता है निर्विशेषात्मा में निर्विशेषत्व होने से वृत्ति विषयता नहीं है ऐसा मानकर के इष्टापत्ति मानकर के स्वीकार करते है तो दूसरा प्रश्न वेदांती के प्रति पूर्व ने किया कि अन्यथा था कथम तदुपलब्यर्थ तासाम सियात तो अन्यथा के पास में छ नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं समुच्चय अर्थक च को जोड़ना ये दो प्रश्न है ना तो जहां एक वाक्य में दो अर्थ को बताना होता है अलग अलग तो समुच्चय अर्थक च का प्रयोग किया जाता है इसलिए छह नंबर टिप्पणी में लिखा है कि चेति शेष चेति शेष का मतलब च इस निपात को वहां पर जोड़ देना शेष करना स का आगे हैं टीका में कि अन्यथा अन्यथा का मतलब है निर्विशेष को वृत्ति का विषय न मानने पर कथम तद उपलब्ध्यर्थता तासाम तो तासाम ये सृष्टि का बहुवचन है स्त्रीलिंग होने से वृत्तियों का परामर्शक है तो ये जो संज्ञान आदि वृत्तियां हैं इन वृत्तियों में तदउपलबता का मतलब निर्विशेष आत्म उपलब्ध्य उपलब्धि का अर्थ है ज्ञान और तत्शब्द से लेना निर्विशेष आत्मा को आत्मा को तो ज्ञेय आत्मा के ज्ञान की ज्ञानार्थत्व अर्थ शब्द प्रयोजन के लिए है ये संज्ञानादि वृत्तिया साधन है और साध्य है उसका फल है इन वृत्तियों का निर्विशेष आत्मज्ञान ऐसा जो आपने बताया है वह निर्विशेष आत्मज्ञान उपलब्ध अर्थत्व इन वृत्तियों में कैसे सिद्ध होगा तो यहां भी कथम शब्द आक्षेपार्थ में होने से उत्तर होगा नहीं हो सकता ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है इस प्रकार ये दो आक्षेप पूर्व पक्षी के द्वारा जो किए गए हैं इनका निराकरण करने के लिए भाष्य में वृत्तियों का एक विशेषण दिया अंतकरण वृत्तय इसका विशेषण दिया बाह्या यह यह जो आक्षेप किया गया है इसका निवर्तक है यह बताता है कि ज्ञे आत्मा निर्विशेष होने पर भी इन वृत्तियों से में वृत्ति का विषय बने बिना भी वृत्तियों से जाना जा सकता है आत्मा को विषय माने बिना भी वृत्तियों से उसका ज्ञान हो सकता है अहंतया जो विषयतया ज्ञान होगा वो ईदन ज्ञान माना जाता है तो इस अभिप्राय से लिखा कि नीर् टीका मेंा विषय न आत्मनः प्रतीतिरवत्म आह उपलब्ध्य अच्छा वो तो उपलब्ध्यथता का विशेषण है ये कैन अवतरण है टीका में तो बाह्यात विषया, बाहत वर्ती विषय विषया इससे ये जो पूर्व में किया गया आक्षेप था वो आक्षेप हट जाएगा ये बत, बताया जाएगा कि वृत्तियों का विषय तो निर्विशेषात्मा नहीं है तब भी वृत्तियों से उसे जाना जाएगा वृत्तिया तो बाह्य विषय विषयक है यानी रूपादि विषय विषयक है ये संज्ञान आदि वृत्तिया और अंतर जो सुखादि विषय है तद विषय है और इन्हीं वृत्तियों से अनात्म पदार्थ को विषय करने वाली जो संज्ञान से लेकर के वर्ष पर्यंत बताई गई वृत्तिया है वो अनात्म विषयक है और अनात्म विषयक होने पर भी इन्हीं ये आत्मज्ञान की साधन बन जाती है कैसे साधन बनेगी कि यह वृत्तियां स्वयं ज्ञेय बन जाती है यानी विषय बन जाती है और इन ये वृत्तियां जिसका विषय है वह ज्ञे आत्मा है इन वृत्तियों को विषय करने वाला विषयी इसलिए ब्रह्म सूत्र के भाष्य में अस्मदर्थ अर्थ अस्मद प्रत्यय गोचर को विषयी शब्द से कहा है ना और ईस्मद प्रत्यय को कहा है इदम शब्द से तो ये जो है बाह्यातर्वर्ती विषय विशे विषया इस विशेषण से ये बताया गया कि यह संज्ञानादि वृत्तिया रूपादि बाह्य विषय विशे विषयक हैं और सुखादि अंतर विषय विशे विषयक हैं तो भी ज्ञेय आत्मा हम जिसको कह रहे हैं उसका यह भाष्य बनकर के प्रकाश्य बन करके आत्मा से जिस आत्मा से ये प्रकाशित हो रही है वह आत्मा निर्विशेष है स्वयं प्रकाश है इस प्रकार ये अर्थ बाह्यांतरवर्ती विषय विशे, विषया इस विशेषण से निकलेगा अब ये उपलब्ध अर्था ये जो विशेषण है वृत्तियों का इसका उतरण है टीका में कि तर, तरही तासाम अन्य विषयत्वे ततो बाह्यांतर विषय रेवस्यात न आत्मनः प्रतीतिरवत्मत आह इति तो तरी का अर्थ है वृत्तियों को बाह्य रूपादि विषय विषयक तथा अंतर सुखादि विषय विशे विषयक ही मानने पर ये तरीका अर्थ निकलेगा तो तासा याने संज्ञानादि वृत्ति नाम अन्य विषयत्वे, तो अन्य शब्द से लेना निर्विशेष आत्मा से अन्य जो रूपादि विषय है वृत्तियों के उन रूपादि विषयत्व ही वृत्तियों में रहने से ततो तह्याषय प्रती रेव सो तत यानी वृत्तिया जिसको विषय बनाएगी उसी की प्रकाशक मानी जाएगी उसी का ज्ञान कराएगी इसलिए वृत्ति से तो बाह्य विषय जो रूपादि अंतर विषय सुखादि है उन्हीं की प्रतीति हो जाए ये आएगी, न आत्मन आत्मा की प्रती का साधन ये वृत्तियां नहीं बन पाएगी या अपने विषय विषय के ज्ञान का साधन बनेगी आत्मज्ञान का साधन नहीं बन पाएगी इस प्रकार की आशंका का समाधान करने के लिए भाष्य में वृत्तियों का विशेषण है उपलब्ध्यथा और इस विशेषण से ये बताया जा रहा है कि भले ही अन्य विषय विषय की वृत्तिया है लेकिन निर्विशेष आत्मज्ञान का साधन बन जाती है निर्विशेष आत्मा की भाष्य बन करके, प्रकाश बन करके, यही लिखते हैं टीका में टीकाकार कि की अविशेषत्वेन च चेत साक्षात इदन तया ज्ञान असंभवेपि संज्ञान संज्ञादि अंतकरण वृत्ति साक्षीतया अषय ती संभवती उपलब्ध्यर्थ इस विशेषण का अर्थ निकलेगा कि यद्यपि जिस आत्मा को जानने से मुक्ति होती है वह आत्मा विशेषता से रहित है और विषयत्व से भी रहित है निर्विशेष भी है और अविषय भी है इसलिए जो निर्विशेष होगा और अविषय होगा उसका सीधे ईदन तया ज्ञान नहीं होगा जैसे घटादी में घटत्वादि विशेष हैं और विषयता भी है इसलिए वे ईदनतया विषय बनते हैं सुखादि भी ईदनतया विषय बनते हैं ऐसा निर्विशेष आत्मा अविषय होने से और निर्विशेष होने से भले ही ये तस्व शब्द से लेना आत्मन साक्षात ईदन ज्ञान असंभवे भी ईदन ज्ञान तो नहीं हो पाएगा तो भी संज्ञादि अंतकरण वृत्ति साक्षी तया नहीं तस्य उपलब्धि ही ती संभव तो जो संज्ञादि वृत्तिया है आदि शब्द से बाकी संज्ञान के बाद बताई गई जो और पंद्रह वृत्तियां हैं उनको लेना है वश पर्यंत तो संज्ञादि वश पर्यंत जो अंतकरण की वृत्तिया है बाह्य विषय-विषयक विशे विषय-विषयकों तथा अंतर विशे उनके साक्षी के रूप में उन साक्षी साक्षी का मतलब साक्षी के रूप में नहीं तस्य उपलब्धि संभवती तस्य यानी आत्मन आत्मा की उपलब्धि यानी साक्षात्कार ज्ञान हो जाएगा किससे वृत्तियों से वृत्ति का साक्षी बन करके साक्षी के रूप में अविशे रूप नहीं ज्ञान होगा ये उपलब्ध अर्था इस विशेषण का अर्थ निकलेगा आगे है टीका में ही अविषेत्वा प्रज्ञान रूप अविषेत्थ प्रज्ञान रूप से अविषेत्म इसमें वो है कि नहीं थ पर अनुस्वार है उसमें दूसरी पुस्तक में श्रृंगिरी वाले में अविषेत्वा प्रज्ञान इति सेशेषण थ तो पर अनुस्वार हो विशेषणम का विशेषण है ना वो विशेषणम नपुंसकलिंग है तो अविशेवा नहीं है श्रृंगिरी वाले में भी है ना अच्छा तो अविशे त्वार्थम। प्रज्ञान रूप इति विशेषणम थ पर अनुस्वार होना चाहिए तो जो प्रज्ञान रूपस्य से ये विशेषण है किसका उपलब्धता का यानी के जो दो विशेषण थे उनका पदकृत्य हो गया वृत्तियों के दो विशेषण क्यों दिए यह बता दिया गया अब आत्मा का अविषयतया ज्ञान होगा लेकिन आत्मा में अविशेत्व है इसे कौन बता रहा है आत्मा विशेष विशेष सूप विशेषता वाला नहीं है ये ज्ञापन करने के लिए कोई, कोई ना कोई विशेषण होना चाहिए ना वह विशेषण है प्रज्ञान रूपस्य ये टीकाकार लिखते हैं कि अविषेत्वा प्रज्ञान रूपस्य से इति विशेषण अविशेत्वा का मतलब किसके अविषेत्व के लिए तो उपलब्धु ऊपर से जोड़ देना तो उपलब्ध अविशेत्वाज्ञान प्रज्ञान रूपस्य इति विशेषण उपलब्धा में अविषेत्व को सिद्ध करने के लिए उपलब्धा का प्रज्ञान रूपस्य यह है इससे अविषयत्व तो कैसे सिद्ध होता है उपलब्धता का प्रज्ञान रूप इस विशेषण से, से इसे स्पष्ट करने के लिए टीका में आगे टीकाकार प्रज्ञान पद की व्युत्पत्ति बताते हैं कि प्रकृष्टा ज्ञप्ति ही यानी स्व प्रकाश चैतन्यम ये प्रज्ञान शब्द का अर्थ है प्रज्ञान में ज्ञान का अर्थ है ज्ञप्ति ज्ञप्ति ज्ञान और प्र उपसर्ग का अर्थ है प्रकृष्टा ज्ञप्ति तो प्रकृष्ट ज्ञान का नाम है प्रज्ञान और ज्ञान की प्रकृष्टता क्या है तो सो प्रकाश चैतन्य यही प्रकृष्ट ज्ञप्ति है आत्म ज्ञान यानी उपलब्धा ज्ञान स्वरूप है ये दिखा करके उपलब्धता को बताया जा रहा है स्वप्रकाश स्वयं प्रकाश आत्मा है तो स्वप्रकाश चैतन्य रूप आत्मा है और तस्वे स्वप्रकाशत्व व्याहति इत्य और यदि स्वयं प्रकाश रूप ज्ञान स्वरूप उपलब्धता को यानी साक्षी को विषय मानेंगे तो फिर स्वप्रकाशता नहीं रहेगी जिसका विषय बनेगा उससे प्रकाश से होगा तो पर प्रकाश्यता माननी पड़ेगी आत्मा में प्रज्ञान प्र, प्र, रूपता सिद्ध नहीं हो पाएगी प्रज्ञान रूप में प्रज्ञान शब्द का अर्थ है स्वयं प्रकाश चेतन्य रूप है वो तो स्वयं प्रकाश प्रकाशत्व आत्मा में होने के कारण आत्मा अविषय है यह निश्चित हुआ प्रज्ञान इस विशेषण से प्रज्ञान रूप से विशेषण से अब ब्राह्मण ये जो विशेषण है उपलब्धता का इससे उपलब्धा में निर्विशेषत्व सिद्ध होता है इसे कह रहे हैं टीकाकार कि इति ब्रह्मण निर्शे का ब्रह्मण यह विशेषण में निर्विशेषत्व ज्ञापन करने के लिए है निर्विशेषत्व में विशेषत्व का अर्थ है भेद परिछिन्नता और निर्विशेषत्व का अर्थ निकलेगा अपरिछिन्न परिच्छेद राहित्य तो ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति वृंगिवृद्धो धातु से मनिन प्रत्यय करने से होती है ब्रह्म शब्द ब्रह्म शब्द बनता है उसका अर्थ निकलता है निरति से महान और निरति से महत्ता यानी अपरिछिन्नता ये ब्रह्म शब्द का अर्थ है अपरिचिन्न और वो परिचिनता तीन प्रकार से होती है देश तह कालत वस्तुतः तो यदि ब्रह्म को सविशेष मानेंगे तो ये जो विशेषत्व रूप धर्म है सविशेष होने से माना जाएगा विशेषे सह वर्तते इति सविशेष तो वो जो सविशेषत्व तो उसमें रहेगा वह ब्रह्म रूप तो नहीं होगा ना ब्रह्म से अन्य होगा जैसे घट में रहने वाला रूप घट से अतिरिक्त है वो घट का गुण है घट द्रव्य है ऐसे जो विशेषत्व रहेगा यदि सविशेष आत्मा को मानेंगे तो जो विशेषत्व रहेगा उससे विशिष्ट आत्मा को मानना पड़ेगा तो विशिष्ट हो जाएगा तो दो पदार्थ होते हैं विशिष्ट में एक विशेषण होता है एक विशेष्य होता है विशेष्य विशेषण से भिन्न होता है तो फिर विशेष से अलग ब्रह्म को मानना पड़ेगा सविशेष ब्रह्म को और अलग हो जाएगा तो वस्तुकृत परिचिनता आएगी उसमें ये यह यहां पर कहते हैं कि सवि सविशेषत्व ही तस्य ने उपलब्धो तो जो वास्तविक उपलब्धा है साक्षी रूप उपलब्धा उसे सविशेष मान लेने पर परिचेदे न परिच्छेद का मतलब परिचिन्नता तो वस्तुकृत परिचिनता उसमें होने से ब्रह्मत्व न तस्य तस् ब्रह्मत्व ऐसा नहीं करना तो आत्मा में ब्रह्मत्व की सिद्धि नहीं होगी ब्रह्मत्व तो है अपरिछिन्नत्व और सविशेष मान लेने पर वह परिच्छिन्न हो जाएगा वस्तुकृत परिच्छेद उसमें आएगा अब उपलब्धता का एक तीसरा विशेषण जो है दो विशेषण तो हो गए प्रज्ञान रूपस्य। इस विशेषण ने बताया कि आत्मा अविषय है और ब्रह्मण इस विशेषण ने उपलब्धता में निर्विशेषत्व बताया निर्विशेष होने से देशकृत वस्तुकृत तथा कालकृत परिच्छिता से रहित उपलब्धा है ये सिद्ध होगा अब तीसरा जो विशेषण है तद उपाधिस्थस्य इस विशेषण की अवतरण टीका है नु असंग कथम अतकृत्ति संबंध तो ननु आधीस्थ एक शंका है तो शंका का स्वरूप बताया जा रहा है कि असंगस्य से कथम अंतकरण वृत्ति संबंध तो मानते हैं कि अंतकरण वृत्तिया निर्विशेष असंग आत्मज्ञान की साधन है ऐसा आप कह रहे हो ना तो वो जो स्वयं प्रकाश निर्विशेष आत्मा है वो असंग भी है तो उस असंग आत्मा में वृत्ति का संबंध कैसे होगा अंतकरण वृत्ति का और बिना संबंध बने वृत्ति के साथ वृत्ति प्रकाशक कैसी बन पाएगी अंतकरण वृत्ति से आत्मा का ज्ञान कैसे होगा आत्मा के साथ अंतकरण वृत्ति का संबंध हुए बिना ये प्रश्न है तो कथम अंतकरण वृत्ति संबंध तो आत्मा, आत्मा के साथ अंत करण वृत्तियों का संबंध कैसे बनेगा और यदि संबंध बनता है तो असंगता बिगड़ जाएगी और असंगो ही अयम पुरुष यह श्रुति ज्ञे आत्मा को असंग बता रही है उस श्रुति का विरोध होगा इत्यत आह इस अभिप्राय से यह विशेषण है कि तद उपाधि उपाधिस्थस्य उपलब्धो अंतकरणिस्थलब्धता का विशेषण है इसमें यह बताया जा रहा है कि आत्मा असंग होने पर भी असंग आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है अंतकरण में और उस प्रतिबिंब द्वारा आत्मा वृत्तियों से जाना जाता है बिंब प्रतिबिंब का संबंध होता है और अंतकरण वृत्ति के साथ संबंध बनेगा प्रतिबिंब का और उस वृत्तियों का फिर भाषक बनकर के बिंब है साक्षी वह जाना जाएगा इसे यहां पर कहा जा रहा है टीका में कि असंगस्य अपि अंतकरण प्रतिबिंब द्वारा तदवृत्ति संबंध तो आत्मा स्वयं असंग होने पर भी अंतकरण प्रतिबिंब द्वारा यानि अंतकरण में जो असंग आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा और उस प्रतिबिंब द्वारा तदवृत्ति यानी अंतकरण वृत्ति का संबंध आत्मा के साथ बनेगा बिंब के साथ बनेगा साक्षात वृत्ति संबंध नहीं है प्रतिबिंब द्वारा वृत्ति का संबंध बनेगा और वो जो जिस प्रतिबिंब द्वारा वृत्ति का संबंध बन रहा है अंतकरण प्रतिबिंब द्वारा वह प्रतिबिंब स्वयं वृत्तियों से वृत्तियों का भाष्य बन करके क्या ना वृत्तियों का भाष्य नहीं वृत्तियों का भाषक बन करके ये भाष्य भाषक संबंध बन रहा है भाष्य भाषक संबंध वृत्ति में और साक्षी में बनेगा वृत्तिभाष्य होगी साक्षी भाषक होगा भाषक है ज्ञापक बोधक जैसे सूर्य प्रकाशक है जगत प्रकाश्य है दृश्य दृष्टिभाव कहो भाष्य भाषक कहो या प्रकाश्य प्रकाशक भाव कहो संबंध बनेगा वृत्तियों के साथ असंग आत्मा का भी प्रतिबिंब द्वारा ये यहां पर कहा प्रतिबिंब प्रति और, प्रति और वृत्ति इसमें प्रतिबिंब जब अपने को वृत्तिमान अंतकरण से विशिष्ट समझेगा उस समय तो उस प्रतिबिंब की उपाधि अंतकरण की परिणाम होने से अपने आप को वृत्तियों का आश्रय समझेगा परिणाम परिणामी में रहता है और उस रूप से रूपाम से युक्त अंतकरण तादात्म्यापन्न जो चैतन्य है वो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब अपने आप को वृत्तियों का आश्रय मानेगा संज्ञान आदि वृत्तियों का और बिंब जो है उस वही प्रतिबिंब जब अपने को अंतकरण से अलग विवेक से समझ लेता है बिंब रूप तो उस समय अवभाषक बनेगा अवभाषक बिंब भी, रूप होगा प्रतिबिंब और बिंब में केवल इतना अंतर है कि वो प्रतिबिंब को अज्ञान रहते हुए अपनी उपाधि में तादात्म्य हो जाता है और साक्षी का कभी भी तादात में नहीं होता इसलिए विवेक भी होना है अंतकरण में विवेकयुक्त अंतकरण उपाधिक जो चैतन्य है प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब अपने आप को अंतकरण रूप न समझ करके समझेगा बिंब रूप यानी सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ा हुआ है और वो सूर्य का प्रतिबिंब जल के हिलने से अपने आप को हिलने वाला अनुभव करने जल के मलिन होने से अपने को मलिन अनुभव कर ले तो माना जाता है जल रूपी उपाधि के साथ प्रतिबिंब ने तादात में कर लिया और वही जैसे ही जल रूपी उपाधि स्थिर यानी विक्षेप रहित हो जाती है और साफ जल होता है बाढ़ का जल नहीं होता मिट्टी युक्त तो उसमें स्थिर होता है प्रतिबिंब और बिंब भी स्थिर है तो बिल्कुल प्रतिबिंब बिंब रूप ही प्रतीत होता है तो अनुभव ऐसा कर ले और ये ये चेतन का प्रतिबिंब होने से प्रतिबिंब स्वयं चेतन रूप भी होने से वो अपने आप को शुद्ध और विक्षेप रहित समाहित चित्त और शुद्ध चित्तस्थ प्रतिबिंब अपने आप को समाहित तो शुद्ध चित्त से भी अलग उसका साक्षी रूप जो बिंब है तदात्मक समझेगा तो है प्रतिबिंब ही प्रतिबिंब का ही संबंध बन रहा है साक्षी का संबंध नहीं है लेकिन वो प्रतिबिंब साक्षी का ही है असंग का ही है इस प्रकार ये प्रतिबिंब द्वारा असंग का भी वृत्ति के साथ संबंध बनेगा ये यह यहां पर कहा कि तद्वृत्ति संबंध असंग साक्षी बिंब का भी अंतकरण प्रतिबिंब द्वारा अंतकरण की जो परिणाम रूपा वृत्तियां हैं संज्ञान आदि उसके साथ संबंध बनता है यहां तक ये जो उपलब्धता के विशेषण तथा वृत्तियों के कुछ विशेषण दिए गए थे यानी दृष्टा तथा दृश्य के जो विशेषण दिए गए थे उसकी चर्चा टीका में हो गई अब जो अंतकरण वृत्तियां बताई गई हैं, इन विशेषणों से युक्त उपलब्धता की अंतर उपलब अंतरबाह विषय विषयक जो संज्ञानादि वृत्तियां हैं इनका मूल कंडिका में कथन आत्मज्ञान के साधन के रूप में हो रहा है अंतकरण स्वयं करण है इसलिए वृत्तियां भी अनात्मा हो जाएगी करण का परिणाम रूप होने से ये भी करण कोटि में जाएगी अनात्म कोटि में जाएगी अनात्मा होने पर भी आत्म आत्मज्ञान की साधन बनेगी उन वृत्तियों को अलग अलग करके बताया जा रहा है संज्ञानम आज्ञानम इत्यादि से तो संज्ञानम ये जो मूल में पद है इसका अर्थ भाष्कर भगवान ने किया कि संज्ञप्ति ही संज्ञानम शब्द का अर्थ है संज्ञप्ति और संज्ञप्ति शब्द का अर्थ है चेतन भाव इसलिए संज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा चेतन भाव और चेतन भाव का भी अर्थ करते हैं टीकाकार यथा येतन यया वृत्तिया था छपा है थ या होना चाहिए यया वृत्तिया चेतन इति्य जंतु सा वृत्ति ही सर्वदा सर्व शरीर व्यापिनी संज्ञानम तो जिस वृत्ति के द्वारा जीव को चेतन कहा जा रहा है जिस वृत्ति से वृत्ति के कारण जीव चेतन कहलाता है जंतु यानी जीव जंतु कहते जंतु कौन सी व्यक्ति है जंतु ये कौन सी व्यक्ति है आ? प्रथमा प्रथमा जंतु शब्द है गुरु के तरह गुरु गुरु गुर ऐसे रूप चलेंगे ना और जंतु कहते हैं जन्म लेने वाले को तुन प्रत्यय हो करके जनि प्रादुर्भावे धातु से कर्तार्थ में तुन प्रत्यय करके बन जाता है जंतु शब्द जो जन्म ले रहा है जायते इति जंतु ऐसी जंतु शब्द की उत्पत्ति है तो जो जन्म ले रहा है उसे जंतु कहेंगे वो जीव का जन्म होता है इसलिए जीव चेतन इस नाम से कहा जाता है जिस वृत्ति के रहने से जीव को चेतन कहने में कारणभूता जो वृत्ति है वो वृत्ति कैसी है वो हमेशा रहती है जब तक जीवित है तो सारे शरीर में व्याप्त होकर के एक अंतकरण की वृत्ति रहेगी और उसमें चिदाभास होगा और उसी चिदाभास के कारण जीव को कहा जाता है चेतन तो ये चेतन उच्यते जंतु सा वृत्ति सर्वदा सर्वशरी व्यानी संज्ञान आगे है कलादी परिज्ञान चतुष्टी कलादिजन्य लौकि तो ये आज्ञान के बाद में आज्ञानम का तो अर्थ कर दिया ईश्वर भाव ईश्वर भाव का अर्थ करते हैं एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार अनुष्ठान जनित विशेष ज्ञानम ईश्वर भाव ईश्वर भाव का अर्थ है योग अनुष्ठान से उत्पन्न हुआ जो विशेष ज्ञान है अलौकिक सन्निकर्ष से होने वाला ज्ञान विशेष ज्ञान आप हरिद्वार में हैं लेकिन द्वारका में क्या हो रहा है इस समय मंदिर में मंदिर के पट खुले हैं कि बंद है द्वारका के ये यहां बैठे बैठे वैसे ही देख सकते हैं जैसे यह मंदिर के द्वार खुले देख रहे हैं ये अलौकिक ज्ञान माना जाता है अलौकिक सन्निकर्ष से होने वाला ज्ञान वो योगानुष्ठान जनित तो विशेष ज्ञान है उसे ईश्वर भाव कहा जा रहा है वह आज्ञानम इस नाम से कही जाने वाली अंतकरण की वृत्ति विशेष है साभा वृत्ति है और विज्ञानम शब्द का अर्थ है कलादि परिज्ञानम और कलादि परिज्ञानम का अर्थ है टीका में कि कलादि परिज्ञानम चतुष्टि कलादि जन्यम लौकिकम ज्ञानम इत्यर्थ अज्ञानम तो हुआ अलौकिक ज्ञान अर्यलौकिक ज्ञान है चतुसठी यानी चौसठ कलादि का जो ज्ञान है वह माना जाएगा क्या नज्ञान शब्द का अर्थ विज्ञान रूपवृत्ति कहलाएगा और प्रज्ञानम शब्द का अर्थ है प्रज्ञप्ति ही और प्रज्ञप्ति का अर्थ करते हैं प्रज्ञता प्रज्ञान प्रज्ञप्ति ही प्रज्ञता इत्यर्थः ये होगा बाकी की चर्चा हम लोग करते